बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको सुनाऊंगी एक और खोज की कहानी ज्यादा मौतें क्यों हो रही हैं रोग कैसे फैलते हैं और रोगों से लोग कैसे मरते हैं डॉक्टर इग्नास वीस की कहानी इन्हें भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इसे लिखा है अंशुमाला गुप्ता ने और प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने जिनसे हमने इसे साभार प्राप्त किया है तो सुनो डॉक्टर इग्नास सेमेल वीस की कहानी 1846 1846 में ऑस्ट्रिया देश के वियेना शहर के हॉस्पिटल के डॉक्टर अजीब समस्या से परेशान थे उनके शिशु वार्ड में बहुत माताएं और बच्चे बुखार से मर रहे थे और एक ही ऐसे वार्ड में मरने वालों की संख्या दूसरे वार्ड से कई गुना ज्यादा थी हॉस्पिटल में बहुत सी गरीब औरतें थीं। ये औरतें अपने इलाज का खर्च नहीं उठा सकती थी इसलिए अपने बच्चों के इलाज के बदले वे डॉक्टरी सीखने वाले छात्रों के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा थी और सीखने वाले छात्र और दूसरे डॉक्टर इस वार्ड में बार बार आते जाते थे इस ट्रेनिंग वार्ड में मरने वालों की दर दूसरे वार्ड से लगभग दस गुनी ज्यादा थी दूसरे वार्ड में बच्चों के जन्म और उनकी देखभाल में मदद अनुभवी दाइया करती थी डॉक्टर इग्नासमीस ने इन रहस्यमयी मौतों का कारण पता लगाने की थान ली उन्होंने इन वार्डों को और मरीजों को ध्यान से देखा कई दिनों तक देखते रहे दूसरे डॉक्टरों के साथ उन्होंने शवों को भी ध्यान पूर्वक देखा और उनकी जांच की ताकि कोई सुराग मिल जाए तभी एक दिन एक अप्रिय घटना घटी। एक डॉक्टर जिस समय एक शव का पोस्टमार्टम कर रहा था उसकी उंगली कट गयी चोट तो बहुत मामूली सी थी लेकिन डॉक्टर तुरंत बीमार पड़ गया और उसे बुखार हो गया और खून में जहर फैलने से कुछ ही दिनों में वो मर गया सिमिल ने देखा कि वार्ड में जो भी मरीज मरते थे उनके और इस डॉक्टर के लक्षणों में बिल्कुल समानता थी उसे शक हुआ कि वो डॉक्टरों और छात्रों के आने जाने पर नजर रखने लगा और एक बहुत ही रोचक बात उभर कर आई ज्यादा स्वस्थ वार्ड में जो दाइया और माताएँ बच्चों की देखभाल करती थीं, वो कभी भी शवों की चीरफाड़ वाले वार्ड में नहीं जाती थीं। लेकिन डॉक्टर और छात्र अक्सर चीरफाड़ वाले कमरे में जाते थे और वहाँ से सीधे ही उस वार्ड में चले जाते थे जहाँ ज्यादा मौतें हो रही थीं। तुरंत ही थी पहले की गुत्थी सुलझने लगी सेमिल को लगा की डॉक्टर और छात्र शवों से वार्ड तक छूत को ले जा रहे है उनमें से कोई भी एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धो रहा ने एक नया नियम लागू किया अब से डॉक्टर मरीज और छात्र सबके लिए अपने हाथों को धोकर छूत से मुक्त करना जरूरी था और हाथ धोकर ही वो दूसरे वार्ड में जा सकते थे जैसा उन्होंने सोचा मरने वालों की दर तुरंत काफी कम हो गयी उनके तरीके को सफलता मिली उसके बावजूद दूसरे डॉक्टरों ने इग्नास का मजाक बनाया और डॉक्टरों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इतनी साधारण सी बात से इतनी बड़ी समस्या कैसे सुलझ सकती है डॉक्टर यहाँ तक नाराज हो गए कि सेमेलवीस को वियना छोड़ना पड़ा और उनका नियम भुला दिया गया और मौतें फिर बढ़ गयी लेकिन किसी ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया बहुत सालों के बाद पूरे संसार के डॉक्टरों ने यह स्वीकार किया कि सेम सही कह रहे थे आज बीमारी को फैलने से रोकने में सफाई को एक बहुत जरूरी कदम माना जाता है आप भी देखते होंगे डॉक्टर एक मरीज को छूने के बाद हाथ अच्छी तरह धोते हैं और आज कोरोना के लिए भी हमें बार बार बताया जाता है की अपने चेहरे को छूने ऐसी पहले या किसी दूसरी चीज को छूने के बाद हाथ को साबुन ऐसी अच्छी तरह धोया जाए हैरानी की बात ये है कि बच्चों में जिस बुखार को कम करने के लिए इग्नास बरसों तक काम करते रहे उन्हें वो खुद लग गया और 1865 में उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में